स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण अहेतुकी दया सुनील बंदोपाध्याय मेरी दीक्षा इलाहाबाद में स्वामी विज्ञानंद महाराज जी से सन उन्नीस में माता पिता सत्य सेवक बन्दोपाध्याय और प्रतिभा बन्दोपाध्याय की दीक्षा के डेढ़ वर्ष बाद हुई थी उस समय दीक्षा लेने के बारे में मेरा कोई उत्साह नहीं था बल्कि अनिक्षा थी थी हाँ किंतु माँ ने मुझे दीक्षा देने के लिए महाराज जी से प्रार्थना की थी उस समय महाराज जी जो कोई भी दीक्षा चाहता उसे दीक्षा देते थे मेरी उस समय लगभग सोलह वर्ष की उम्र थी कॉलेज में प्रवेश किया ही था उस उम्र में मुझमें नियमित ध्यान जब पूजा आदि करने का मनोभाव नहीं था सच बात तो यह है कि माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही मैंने दीक्षा ली थी महाराज जी ने मेरी मन स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया था मेरा भाव यह था मानो दीक्षा लेकर मैं उन्हें कृतार्थ कर रहा हूँ क्या आश्चर्य फिर भी उन्होंने दया की अवश्य मैंने किसी प्रकार का कपट नहीं किया मुठ्ठीगंज आश्रम के देवालय में मुझे मंत्र दीक्षा देकर उन्होंने मुझे ध्यान जब प्रार्थना आदि के बारे में सब कुछ समझा दिया सम, सब सुनकर मैंने महाराज जी से कहा महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सब मैं याद नहीं रख सकूँगा यहाँ तक कि मंत्र भी भूल जा सकता हूँ यदि दया करके लिख दें सुना है लिखकर मंत्र देना नियम विरुद्ध है लेकिन उन्होंने मेरे अनुरोध पर मंत्र और ध्यान और प्रार्थना के बारे में सब बातें लिख दी इसके बाद मैंने उन्हें कहा पर मैं नियमित ध्यान जब कर नहीं सकूंगा उनसे क्या दोष होगा यह सुनकर महाराज जी नाराज़ नहीं हुए उन्होंने कहा ठीक है जितना कर सको करना दिन में दो बार ठाकुर को प्रणाम कर सकोगे तो मैंने कहा हाँ यह कर सकूंगा पर एकाद दिन भूल हो सकती है यह भी उन्होंने स्वीकार कर लिया उनके चेहरे पर अप्रसन्नता का चिन्ह भी नहीं दिखा उन्होंने मेरी जब की माला का शोधन कर दिया था मैं ऐसा अभागा हूँ कि एक दिन उसे खो दिया माँ शीघ्र मुझे उनके पास ले गई उन्होंने एक और माला मंगवा कर शोधन कर दी पता नहीं क्यों उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की मेरी धारणा है कि वे दया किए बिना नहीं रह सकते थे इसलिए इस अयोग्य ने उनकी दया प्राप्त की है आज यह कहते हुए कष्ट होता है कि यह दूसरी माला भी खो दी है पर अब वे स्थूल शरीर में नहीं है उनके द्वारा लिखा अमूल्य कागज नहीं खोया है वह मेरी परम संपद है इलाहाबाद में मैंने अनेक बार महाराज जी का दर्शन किया है मैं प्रायः आश्रम जाता था पर उनके साथ कभी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा नहीं की उस समय उन बातों को समझता नहीं था उनके सामने चुपचाप बैठा रहता था उनके कुछ पूछने पर विनम्रता से उत्तर दे देता था उनके असाधारण दिव्य गंभीर व्यक्तित्व के समक्ष जाने में मुझे थोड़ा डर लगता था ऐसा लगता था मानो वे मुझे देखकर मेरे मन को पूरा पढ़ रहे हैं मुझे यह सांत्वना है कि गुरुदेव के शरीर त्याग के समय उनकी थोड़ी सेवा कर सका था उन दिनों प्रायः उनके पास जाता था अंतिम दिन उनके सिर की ओर खड़े होकर कुछ समय पंखा झला उस समय उन्होंने आँखें खोल एक बार मुझे देखा था उस समय 10-11 बजे थे स्नान आहार के बाद विश्राम कर जब आया तब सब कुछ समाप्त हो गया था शेष कृत्य की व्यवस्था के साथ में जुड़ रहा था। इतने बड़े महापुरुष स्थूल देह त्याग कर चले गए उस समय कुछ भी नहीं समझा अब दुख होता है कि अंतिम दिन उनके साथ अधिक समय क्यों नहीं रहा महाराज जी के सामने खड़े होने में डर लगता था दूसरे प्रवीण भक्त भी उनके सामने बोलने में आनाकानी ही करते थे संकोच करते थे महिला भक्त बहुत कम बोलती थी उनकी तुलना में मेरी माँ साहस करके आगे चली जाती थी और जो पूछना हो पूछ लेती थी अवश्य बेड़ी का व्यवहार सबसे आबाद और संकोच रहित था बेड़ी बहुत कम उम्र में महाराज के पास आया था और उनके साथ उसने अनेक वर्ष व्यतीत किए थे महाराज जी के देह त्याग के बाद चौदह पंद्रह वर्ष स्वयं की मृत्यु परन्त वह आश्रम में ही रहा महाराज जी ने उसे आश्रम छोड़ने से मना किया था बेणी का भी महाराज जी के उस स्थान के प्रति विशेष आकर्षण था क्या बेणी के लिए यह समझना संभव था कि महाराज जी कितने महान ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं पर लगता है अपने दृष्टि से उसने अवश्य कुछ समझा था वस्तुतः वह महाराज जी के प्रेम बंधन में बन गया था महाराज जी उस पर बहुत निर्भर थे कई बार जब आवश्यकता होती उसका नाम ले उसे बुलाया करते थे उसके साथ हंसी मजाक भी करते थे बुलाने के बाद कदाचित पूछ बैठते देणी बताओ तो अभी दिन में है या रात संभवतः यह मजाक उसे अच्छी नहीं लगती और वह चुप रहता अथवा महाराज जी कभी उसे कहते बेणी तुम बहुत सोते हो तब देणी उनके मुंह पर ही उत्तर दे देता बाबा तुम बहुत बड़बड़ाते हो तब महाराज जी से स्नेह हंस हम लोगों की ओर देख कहते सुना क्या कहता है बाबा के साथ शिष्टाचार मानकर व्यवहार करना उसका स्वभाव नहीं था अशिक्षित सरल अकपट उसके मन में जो आता झटपट बोल देता था उसका हृदय निर्मल शुद्ध और प्रेम से पूर्ण था अन्यथा वह महाराज जी का आश्रय कैसे पाता उसके शुद्ध मन के कारण ही महाराज जी उसे इतना प्यार करते थे महाराज जी के अंतिम बीमारी के समय बेणी के नेत्र सदा आँसुओं से भले रहते थे उन्होंने एक प्रकार से उसे बता दिया था कि वे अब चले जाएंगे इसलिए बेणी कहता था कि अब बाबा चले जाएंगे दे त्याग के पूर्व उन्होंने बेड़ी से कुछ मांग लेने को कहा था बेड़ी ने उत्तर दिया था तुम यदि चले जाओ तो मैं क्या लेकर रहूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज जी ने उसे आश्वासन देकर समझा कर कहा अच्छी तरह सोच कर देख यदि ज़रूरत हो तो मैं कुछ रुपयों की व्यवस्था कर सकता हूँ उससे उस ओर से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा बेणी का एक ही उत्तर रुपये से क्या होगा रुपये नहीं चाहिए वस्तुतः उसको अनजाने ही कुछ परमार्थिक लाभ हुआ था इसीलिए रुपये उसके लिए तुच्छ हो गए थे आध्यात्मिक उपलब्धि की बात महाराज जी के देह त्याग के बाद दिखाई देती थी उस समय वह एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हो गया था दिन रात मन ही मन कुछ सोचता रहता था आश्रम का काम वह उस समय भी करता था पर उसमें उसका मन नहीं लगता था इच्छा होने पर काम करता था या फिर आकाश की ओर चुपचाप देखता रहता भेणी ने स्वयं हम लोगों से कहा है कि महाराज जी ने उसे एक से अधिक बार दर्शन दिए हैं वह कहता बाबा आश्रम छोड़कर गए नहीं आए इच्छा होने पर उनके दर्शन हो सकते हैं एक दिन वह बोला मैं सो रहा था तो देखा बाबा हमारे पास खड़े हैं मुझे कई बार बाबा का दर्शन हुआ है और मैंने पूछा है कितने दिन मुझे यहाँ रहना होगा तो कुछ जवाब नहीं मिला इस घटना से पता चलता है कि महाराज जी उसे कितना चाहते थे एक दिन मैंने बेणी से कहा तुमने महाराज जी की कितनी सेवा की उनकी कितनी कृपा और प्रेम प्राप्त किया आज भी उनके दर्शन करते हो बेणी तुम भाग्यवान पुरुष हो यह सुनकर वह मेरी ओर देखकर बस हंस दिया निर्मल अहंकार के लेस मात्र से रही थी वह हंसी। बेड़ी में आश्चर्यजनक अनासक्ति का भाव था एक बार उसने मुझे बातचीत के दौरान एक स्वेटर के लिए कहा था मैंने ऊन खरीदकर पत्नी से एक स्वेटर बनवा दिया था उसे पहनकर उसने आनंद प्रकाश किया किंतु तो कुछ दिन बाद ही पता चला कि वह उसने किसी और को दे दिया है केवल कुछ दिन ही उसका व्यवहार किया मेरी माँ द्वारा दी गई एक कीमती शाल भी बेणी ने उसी तरह किसी को दे दी थी सांसारिक वस्तुओं के प्रति उसमें कोई लगाव नहीं था बेणी जैसा सरल विश्वास और निर्भरता मैंने और कुछ भक्तों में देखे हैं एक दिन महाराज जी के पास उनके एक भक्त उदास होकर आए संध्या हो रही थी महाराज जी ने पूछा क्या बात है इतनी देरी क्यों भक्त ने बताया कि उनकी संतान बहुत बीमार है डॉक्टर ने कहा है उसे डबल निमोनिया हो गया है महाराज जी सरलता से बोल उठे निमोनिया है तो कुछ दिन खट्टा दही खिलाओ यह सुनते ही उन सज्जन ने जो आज्ञा कह और जाने के लिए खड़े हो गए तब महाराज जी ने कहा अरे क्या सचमुच दही खिलाने जा रहा है मैंने तो मजाक की थी समझे नहीं लेकिन भक्त अभीचल रहे और बोले आपने मजाक में कहा हो या जिस भाव से कहा हो आपके मुंह से जब यह बात उच्चारित हुई है तो वह निष्फल नहीं हो सकती उससे बीमारी दूर होगी मुझे और कोई चिंता नहीं सचमुच उन्होंने रोगी को खट्टा दही खिलाया था और वह स्वस्थ हो गया था यह उस समय की बात है जब पेनिसिलिन आदि का आविष्कार नहीं हुआ था और निमोनिया एक अत्यंत कठिन बीमारी थी इलाहाबाद अप्रैल उन्नीस